वक्ष स्थले कौस्तुभ न साग्रेवरमौकतले कण सर्वांगे हरिचंदन सुललित कंठे च मुक्ता णी कराग्र विगल कलप प्रसूनालुत वस्तु प्रस्तुत मेंणुना दलहरी बानकुल स्रस्त स्रस्त निब्धनी विवि सहस्रवृत हस्तनतापववर्गमखिलोदार किशोरा वंदे कृष्ण वंदे व्रज प्रियन वंदे कृष्ण मंदे पृथ सुी गोवर्धननाथ की ओम श्री परमात्मने नमः श्री नमशुक उवाच वरीयाष ते प्रश्न लोकहि नृप सम्मतः पुंसा श्रोतव्याोतव्यादी राज्र नृण सी सहस्रश अवश्यता आत्मत गृहेशु गृह बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण आइए भगवान नंदन, नंदन को सदैन्य सप्रेम वंदन करके मन शरीर से चलते हैं मां भागीरथी के उस पावन तट पर जहां पर योगेंद्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं पुण्य सलीला मां भागीरथी कलकल निनाद करती हुई बह रही है और उसके तट पर प्यासे लोग बैठे हैं ज्ञान की प्यास को लेकर के मुक्ति की प्यास को लेकर के भगवान की प्यास को लेकर के श्री शुभदेव जी महाराज वहां पर बधारे सच मानिए जब आप में मुक्ति की वह प्यास मुमुक्षा पैदा होती है आप में उस परम तत्व को जानने की इच्छा जिज्ञासा जब प्रकट होती है तब कोई ना कोई सदगुरु कोई ना कोई संत आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके पास आ जाता है आपको मिलता है गुरु खोजना नहीं है आवश्यकता है स्वयं योग्य शिष्य बनने की तुम शिष्य बनो सदगुरु मिलेंगे शिष्य का मतलब है शासितुम योग्य है शिष्य है जिस पर शासन किया जा सके जो किसी का आधिपत्य अपने ऊपर स्वीकार करने के लिए तैयार है जो किसी की आज्ञा में रहने के लिए तत्पर है जो किसी के बताए मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक है उसी को शिष्य कहेंगे शिष्यस्ते हम शादीमाम तवाम प्रपन्नम्। किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है जरूरत है स्वयं शिष्य बनने की लोग कहते हैं हमने उनको गुरु बनाया अपना भैया बड़ी मेहरबानी करी तूने उनको गुरु बना दिया यह एक प्रकार का अविवेक है भैया हम किसी को गुरु बनाने की हैसियत क्या रखते हैं वे यदि गुरु हैं तो वे अपनी गुरुता से गुरु हैं हमारे बनाने से नहीं हम किसी को गुरु नहीं बना सकते हम किसी के शिष्य बन सकते हैं अर्जुन ने गीता में यह नहीं कहा श्री कृष्ण से कि वाह आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हो चलो मैंने आपको गुरु बनाया ना अर्जुन जी ने यह कहा शिष्यस्ते हम अहम ते शिष्य मां शाधी ताम प्रपन्न मैं आपका शिष्य हूं मेरा मार्गदर्शन कीजिए मुझे उपदेश कीजिए मैं आपकी शरण में हूं मैं प्रपन्न हूं शिष्य केवल प्रणत नहीं होता प्रपन्न होता है। प्रपन्न शरणागत ये जो तुम्हारे पांव का पंजा है और ये जो पिंडली है उसको जो जोड़ने वाला भाग है उसको बोलते हैं प्रपद उसको पकड़ लेना उसको कहते हैं प्रपन्न mm -hmm. उन चरणों को वहां से पकड़ लेना मैं प्रपन्न हूं त्वाम प्रपन्न और जो प्रपन्न है उनके लिए भगवान सदगुरु पारिजात के समान है यानी कल्पवृक्ष के समान है इच्छित देने वाले हो जाते प्रपन्न पारिजाताय त्रवेत्र कपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नम प्रबन्नों के लिए श्री कृष्ण पारिजात कहने का तात्पर्य है जब आप शिष्य बनेंगे जब आपके भीतर वह मुमुक्षा वह जिज्ञासा प्रकट होगी भगवान किसी न किसी सद्गुरु को आपके पास भेज देंगे अरे सदगुरु को भगवान क्या भेज देंगे भगवान स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के आ जाएंगे इसलिए गुरु साक्षात परब ब्रह्म ये हम कहते हैं जब भगवान को प्राप्त करने की ऐसी ललक भगवान स्वयं देखेंगे तो भगवान स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के मार्गदर्शन करने आ जाते हैं और जब सदगुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं जब तक तुम सद्गुरु के रूप में देखते हो वे कहेंगे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत गीता को ठीक से पढ़िए आरंभ में श्री कृष्ण के जो वचन हैं ध्यान से देखिए कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत हे भरत कुलोत्पन्न हे अर्जुन तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ पूर्ण रूप से तुम उनके प्रति समर्पित हो जाओ तो अर्जुन समझ रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और है जिसकी ओर श्री कृष्ण इंगित कर रहे हैं वो कृष्ण से अतिरिक्त कोई और तत्व है जिसकी शरण में जाने के लिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं। लेकिन देखो संवाद में धीरे धीरे धीरे श्री कृष्ण स्वयं को खोलते चले गए बोलते नहीं चले गए स्वयं को खोलते चले गए ये बोलना स्वयं को खोलना और चौथे अध्याय में जब कह दिए इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम्ययम विवस्वान्मन प्राह मनोरीक्षा कविब्रवीत परंपरा प्राप्त इमं राज विदु स कालेनेता पर यह योग मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य से कहा फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा विवस्वान सूर्य उसके पुत्र वैवस्वत मनु और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा और फिर इस प्रकार से योग की यह परंपरा चली एक ऐसा योग संसार में रह करके अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जो तुमको मुक्ति की ओर ले चले इसलिए कहते हैं इमम राजर्षयो विदु इस योग को राजर्षि जानते थे जनक जैसे वे राजा राजकाज करते थे राज महलों में रहते थे भोगों के बीच में रहते थे लेकिन फिर भी भोगों ने उनको छुआ नहीं बिल्कुल अछूते निकल गए क्योंकि उनके पास यह योग था कि सब कुछ करते हुए भी कर्म बांधे नहीं बिना कर्म के तो रह नहीं सकते ये तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण समझा चुके हैं न ही कश्चित क्षण अपनी जातु तिषत कर्मकृत बिना कर्म के जो भी शरीरधारी है देहधारी है वो बिना कर्म के एक क्षण तक भी नहीं रह सकता यू आर बाउंड टू डू कर्म जैसे ही जन्म होता है कर्म शुरू हो जाते हैं प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के देहधारी कर्म करने के लिए बाध्य है और जब कर्म करेगा तो कर्म बांधेगा तो मजा यह है कि कर्म के बंधन से तो छूट सकते हो कर्म से नहीं छूट सकते जब तक शरीर है कर्म करते रहना पड़ेगा कर्म करो लेकिन कर्म का बंधन न हो यह उपाय यह योग बताता है यह योग वह जुक्ति देता है कि तुम्हें कर्म का बंधन न हो कृष्ण कह सकते हैं जो सब कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त है वह उस भूमिका को प्राप्त सदगुरु ही कह सकता है जो जानता है वही जना सकता है नमें कर्माण लिम्बंदी नमें कर्म फले स्पृह अर्जुन कर्म मुझे लेपते नहीं मैं कर्म में लिप्त नहीं होता कर्म मुझे बांधते नहीं मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं तो इस योग को इस जुक्ति को राजर्षयो विदु राजर्षियों ने जाना और ये हम सबको जानने की आवश्यकता है क्योंकि हम सभी संसारी हैं संसार में रहना है अपना कारोबार करना है जो भी अपना कर्म क्षेत्र है उसमें कर्म करते रहना है और फिर भी हम मुक्त रहें इस युक्ति को जानना और मुक्त रहोगे तो मस्त रहोगे जैसे ही पराधीनता आई आपका सुख गया आपने चैन खोया पराधीन सपने हु सुखना ही कभी वस्तु की पराधीनता कभी किसी व्यक्ति की पराधीनता कभी परिस्थितियों की पराधीनता और गुलाम हो जाते, और सुख गया स्वामी वही है जो स्वाधीन जीवन को जीता है हम ज्ञानी पुरुषों को सन्यासियों को स्वामी जी कहकर संबोधित करते ही स्वामी बाकी सब गुलाम है कोई धन का गुलाम कोई रूप का गुलाम कोई कुर्सी का गुलाम कोई परिस्थिति का गुलाम और जितने भी गुलाम हैं सब रोते हैं स्वामी बनो दुनिया को जीतने की बात न करो स्वयं को जीतने की बात करो कबीर जी को याद करें फिर से कहते हैं कबीर कि संसार में सभी दुखिया है कोई सुखिया नहीं जिसको देखो सब दुखी सब रोते हैं जो देखे सो दुखिया बाबा सुखिया कोई नहीं जो देखे सो दुखिया बाबा सुखिया कोई नहीं जोगी दुखिया जंगम दुखिया तमसी को दुख दूना हो होगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को गो दुख दुना आशा महेश आशा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सुना जो दे कोई नहीं जहां देखो संसार में सभी रोते राजा दुखिया प्रजा दुखिया दुखिया बाबा बेरारी राजा दुखिया प्रजा दुनिया बाबा बरा दुख के देवने। दुख्या दुख्या देवने। दुख के देवने। उतरी माया बसे सुखदेव बाहर नहीं आ रहे थे सोलह वर्ष पर्यत मां के गर्भ में रहे पिता ने कहा मां को क्यों कष्ट दे रहा है बाहर आ जा पुत्र तो कहा कि नहीं बाहर आते ही मुझे माया पकड़ेगी मुझे वो गुलामी नहीं चाहिए मुझे माया पकड़ लेगी तो एक कथा ऐसी है कि व्यास भगवान द्वारकानाथ नाथ श्री कृष्ण के पास गए कि यह माया से डर रहा है उधर में है हमारा बच्चा इसको आप समझाओ श्री कृष्ण आए समझाने तो कहा कि नहीं मुझे आपकी माया पकड़ेगी तो भगवान ने कहा मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी मिला वरदान है वचन है और तब सुखदेव आए मां के गर्भ से बाहर लेकिन जैसे ही नाल छेदन हुआ कटी हुई नाल को अपने कांधे पर डालकर भाग गए रहना नहीं है संसार तुरंत भाग निकले पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुत्रे तन्मयतया सर्वभूत हृदय मुनिमानि अनुपेत अरे यज्ञो संस्कार नहीं किया इतना ही नहीं कोई संस्कार ही नहीं हुए और भाग दिए अरे बेटा कुछ संस्कार तो करने दे बोले पिताजी संस्कार की जरूरत उसको पड़ती है जिसमें विकार हो यहां तो विकार ही नहीं फिर संस्कार की भी क्या आवश्यकता और बिल्कुल निर्विकार ऐसे निकल गए संसार में रहे लेकिन बिल्कुल अछूते कर्म ने छुआ ही नहीं इसलिए कबीर कह सकते हैं कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दी नहीं चली